ओम श्री गणेशाय नमः ओम नमो देव देवेश सिद्ध देव दानव वंदित दैत्यारे पुंडरीकाक्षत्रायनो मधुसूदन दर्शकों आप देख रहे हैं भाग्य चैनल मैं पंडित दिनेश आपके लिए एक विशेष व्रत लेकर आया हूं आज का दिन आपका मंगलमय हो मैं भगवान नारायण से ऐसी कामना करता हूँ। आज मैं आपके लिए ऐसा वर्त लेकर आया हूँ जो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है और अंततः गोलुग धाम प्राप्त होता है। इस ध्राद्धाम प्रवास समस्त सुखों का भोग करके अंततः भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। यह इकादशी का पापांकुष्य इकादशी ह� यह पापांकुसा एकादशी अश्विन मास की शुक्ल एकादशी को पापांकुसा एकादशी कही जाती है। यह एकादशी सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। तो आइए इस एकादशी की ब्रतविधि समझें। यह एकादशी दस्मी रात्रि से वैसे प्रारंभ हो जाती है एकादशी जो है वह दस्मी रात्रि से प्रारंभ हो जाती है आपका जो व्रत है वो दस्मी से प्रारंभ हो जाता है कुछ लोग दस्मी को भी अन ग्रहण नहीं करते हैं और द्वादशी को ग्रहण करते हैं एकादशी में भोजन नहीं करते हैं इस दिन यदि आप भोजन यदि कोई व्यक्ति अस तो आएं प्रातः काल आप उठकर के स्नान नदी से निवृत्त होकर के सुंदर सावस्त्र धारण करें और भगवान शेषनाग की सैया पर विश्राम की अवस्था में भगवान नारायण का पूजन करें पंचामृत से भगवान की मूर्ति का स्नान कराएं और उस पंचामृत को जो पंचामृत है उसे स्वयं और घर वालों पर छिड़के घर के सभी सदस्यों पर उस और भगवान के चरणों का चरणों तक पान करें, चरनामित का पान करें। भगवान की मूर्ति को तपसाद, सुन स्वच गंगा जल से अस्नान कराएं। और गंगा जल नहीं है, तो आप स्वच जल से भगवान को अस्नान कराएं। ओम नमो भगवते वाशु देवाय मंत्र का आप जाप करते हुए बोलते हुए ओम नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों से आप भगवान का स्नान कराएं और भगवान को वस्त्र अर्पित करें तत्पश्चात गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि आप दक्षिणा अवश्य भगवान को समर्पित करें क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है इसलिए कोई भी यज्ञ कोई भी पूजन बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता है इसलिए और इस प्रकार से आप भगवान का पूजन करें आप दिन भगवान नारायण के मंत्रों का जाप करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मणि मन जाप करते रहें और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें और किसी की निंदा ना करें और व्रत के दिन दिन में संयम नहीं करना चाहिए एकादशी इस एकादशी का व्रत का बड़ा महत्व है इस ने सभी वर्तों में श्रीष्ट बताया है। आप एकादशी दस पीढियाँ पित्रपक्ष की और दस मात्रपक्ष की पीढियों का उद्धार हो जाता है इस पापांकुषाएँ एकादशी के वर्त और महत्व आदि कथा सर्वन करने से। इसलिए एकादशी का बड़ा महत्व है। अब देखिए आप 10 मातृपक्ष और 10 पितृपक्ष की पीढ़ियों का उद्धार करता है जो पुण्य आपको काशी कुरचित पुण्य प्रदेश हरिद्वार आदि क्षेत्रों से प्राप्त होता है वह मात्र भगवान नारायण के नामोशन से आपको प्राप्त होता है 100 अश्वमेग यज्ञ 100 सूर्य यज्ञ करने से जो फल प्राप्त नहीं होता उससे भी कई गुना इस व्रत को क्यों नहीं करते हैं? इसलिए एकादशी का व्रत अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ पुण्य माना जाता है। एकादशी जो पापों को सह एकादशी है, वो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। समस्त जो भी आपने पाप किए, उन सब पापों को नष्ट कर देता है। और एकादशी आप एकादशी को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, द्� एकादशी में ये व्यक्ति असमर्थ है, असाय है, वह क्या है? नहीं कर सकता है, निराहार मतलब बिना अन के नहीं रह सकता है, तो एक समय आप क्या करें? फल का आहार घरन कर सकते हैं। इस दिन अन का, इस दिन भोजन करना वर्जित है, अन नहीं लेते हैं, इसलिए कुछ लोग तो दस्मी से रात्रि से ही अन का त इसलिए दासक्ति आपसे जितना हो सकता है परमात्मा का इश्मन भजन कीर्तन इस दिन करना चाहिए कई लोग तो रात्रि जागरण भी करते हैं और संपूर्ण रात्रि भगवान नारायण का इश्मन कीर्तन करते रहते हैं इसलिए दर्शकों इस इकादशी का अपने आप में बड़ा महत्व है दर्शकों आप देखते रहें भाग्य चैनल मै